द्रम कर्णे श्रृणुया मदेवा <coughs> भद्रम पश्येम्श्रा स्थिंग्वागस्तनू व्यशेम देवित यदा ओ शांति शांति हरे ओम तम श्रद्धे शांतात्मानंद जी महाराज दिल्ली आश्रम के मैनेजर महाराज उपस्थित भक्तगण इसको मैं अपना सौभाग्य ही मानूंगा कि लगभग असंभव हो चुका था जो फिर से संभव हुआ प्रभु इच्छा से ही मैं आप लोगों के बीच फिर से आ सका और जैसे कि महाराज जी का आदेश तैत तो तीन दिन में भी नहीं हो पाएगा कितना काट छांट करे कितना काटे कितना शॉर्ट करे शॉर्ट करने का भी एक हद होता है तो इसलिए सोचा तो इसलिए सोचा कि शंकराचार्य के द्वारा विरचित साधन पंचकम बोलके पांच श्लोकों का उनके एक सृष्टि है नामी है उसका साधन पंचकम सिर्फ पांच श्लोक देखने में तो पांच श्लोक है मगर उसमें पूरा तैतों परिषद का निचोर समाया हुआ है तो सोचा क्यों ना इन तीन दिनों में उन पांच श्लोकों के ऊपर मनन किया जाए तो उसके भी प्रारंभ में शंकराचार्य इस पुरुषार्थ साधन से शुरू करते हैं ये भद्रम करण ने भी अभी जो मंगलाचरण हम लोग ने की वेदांत में ये पुरुषार्थ साधन के रूप में प्रसिद्ध है इससे में हम लोगों का पुरुषार्थ है ओम प्रार्थना करते हुए कह, कहा जा रहा है हे परमात्मा हे ईश्वर भद्रम करने भी श्रोयाम देवा हे देवगण हम लोग अपने कानों से कल्याणकारी वचन ही सुने इसका मतलब यह नहीं कि कोई फिल्टर ऐसा लगा लिया कि अकल्याणकारी वचन आएंगे ही नहीं मतलब यह है कि हमारा पुरुषार्थ अकल्याणकारी वचनों से परिचारित न करे हम को लोगो। हम लोगों के अंदर ऐसे कल्याणकारी वचन हम लोग सुनने में सक्षम होए ऐसे माहौल हम लोगों को प्रदान करो ऐसा एटमोस्फेयर ऐसा एक संघ हम के लिए सार्थक बना दो संभव दे दो जिसमें हम कल्याणकारी वचन सुनने में अभ्यस्त होए और भद्रम पश्चिमी अक्षय भी भेजे जाते हैं हम अपने दोनों आंखों से कल्याणकारी दृश्य देखते रहे अर्थात अकल्याणकारी जो दृश्य होंगे हम उससे परिचारित नहीं हो अंगई स्तुष्ट वागुंग सस्तु भी हमारे अंग व प्रत्यंग को स्थिर रखने में हम सक्षम होंगे अर्थात रजोगुण न रहे क्यों परम हम सत्व गुण को हम जानने जा रहे हैं सत्व गुण से भी ऊपर जो है और रज और तमोग से नहीं होगा अर्थात सुनते सुनते नींद आ जाए रजोगुण अर्थात सुनते सुनते पाओ को छत फट पथ फट पट करके नचाना या उंगलियों को मट मटमट मटमट करके मोड़ना है ये सब न रहे अंग प्रत्यंग हमारे एकदम शांत स्थिर अंगई क्यों ताकि हम ब्रह्म ज्ञान जो लेने जा रहे हैं सुगमता से हम उसको प्राप्त कर सके और हमारे जो आयु है देवहितम यदायो जितने परमायु भगवान ने हम लोग को प्रदान किए है साठ साल सत्तर साल चालीस साल अस्सी साल नब्बे साल वो सब देवताओं के सेवा में बाद में हम उसको देखेंगे तत्र परिसर के निचोड़ में उनका सेवा में ही हम इसको कैसे स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम बार बार ये श्लोक आएगा इसमें स्वाध्याय से हम अपने आप को विरत न रखें और प्रवचनाभ्याम प्रवचन प्रकृष्ट रूपेण वचनम अर्थात जिन वचनों को हमने अपने जीवन में उतार लिया है शास्त्रों के जिन वचनों को श्रवण मनन निध्यासन करते हुए हम लोग ने अपने अपने जीवन को उपकृत किया है ऐसे वचनों को हम दूसरों को भी बार बार कहते रहे यही हो गई देवहितम यदायो तब तो चलिए साधन पंचकम में आते हैं बहुत सुंदर शंकराचार्य की कृतिक शार्दुल विकृत छंद में है शार्दुल विक्रत छंद क्या एक बखूबी यह है कि ये पद्य में होते हुए भी गद्य के ही तरह है तो इसमें अन्वय करने की जरूरत नहीं पड़ती है बाद जितने भी छंद हैं, समस्त छंदों में अन्वय करने की जरूरत पड़ती है गीता में भी हमको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस्त, प्रेडिकेट इस तरह से हम लोगों को अनुयस करना पड़ता है मगर इसमें शार्दोल विक्रित छदम रोज कैसे सजाया हुआ ही रहता है अब साधन क्या है फिर वही है बहुत सुंदर भक्ति का ग्रंथ है भक्ति रसामृत सुधा सागर उसमें श्रीजीव गोस्वामी जी लिखते हैं भक्तों के उद्देश्य से श्रद्धा पंचधा विभक्ता जो ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है ना हमारी आपकी ये पांच भागों में विभाजित है पहला हिस्सा चला गया इष्ट शक्ति श्रद्धा किसी के इष्ट देव राम हो सकते हैं कृष्ण हो सकते हैं हनुमान जी हो सकते हैं दुर्गा काली या ठाकुर तो पहला श्रद्धा पहली श्रद्धा हम लोगों की इष्ट देव इष्ट शक्ति श्रद्धा इष्ट में एक शक्ति है उस शक्ति को विश्वास करना क्या हम ईश्वर हम अपने इष्ट देव के छत्र छाया में हैं इष्ट देव हमारे समस्त समस्याओं का समाधान कर रहे हैं अर्थात हमको आध्यात्मिक तरह से अग्रसर करवा रहे हैं शक्ति ईष्ट देव की शक्ति इसमें कोई संदेह न रह जाए तो पहले श्रद्धा शक्ति श्रद्धा दूसरी श्रद्धा का रूप है गुरु श्रद्धा गुरु शक्ति श्रद्धा अर्थात हमारे आपके गुरु में वो शक्ति है वो मात्र एक मनुष्य नहीं है गुरु को मनुष्य बोध से देखने से नहीं होगा गुरु के अंदर एक शक्ति है उस गुरु के शक्ति पर पूर्ण मात्रा में श्रद्धा होनी चाहिए श्रद्धा है मंत्र श्रद्धा जो मंत्र हमको आपको मिला ये महावाक्य है मोसो नहीं हुई है मंत्र शक्ति है उसमें इस मंत्र का जाप करते करते अंतत् तो गति हम उस दिन को पाही लेंगे जिस दिन हम तस्मिन अनन्यता तत्विरोध से उदासीनता ईश्वर के साथ अन्य भाग और ईश्वर से विरुद्ध ऐसे समस्त क्रियाकलाप जिससे कि हम ईश्वर को भूल जाए इससे ऊर्ध में हम पहुंचने में सक्षम होएंगे किसके द्वारा मंत्र शक्ति इसलिए मंत्र शक्ति के ऊपर पूर्ण श्रद्धा ये चौथ ये तीन प्रकार के श्रद्धा के उसमें मेरा आपका अपना हाथ कुछ नहीं है चौथा जो आयाम है श्रद्धा का वह साधन शक्ति श्रद्धा हमारे आपके साधन इस कदर होए इस बखूबी के साथ साधन करने की कला हमको अपनाना पड़ेगा जिससे कि जो साध सो साधक साधन में पराकाष्ठा आकाश जाए साधन शक्ति श्रद्धा अंत में साधक की अपनी श्रद्धा साधक शक्ति श्रद्धा साधक की श्रद्धा क्या है मैं जरूर करने में सक्षम होऊंगा अगर, अगर दूसरे लोग कर ले तो मैं कब नहीं कर पाऊंगा तेन पांचों के पांचों श्रद्धाओं में से सबसे ज्यादा गुरुत्वपूर्ण अगर हो जिसमें पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है वो हो गई साधन शक्ति श्रद्धा तो ये आज तीन दिन हम अवगाहन करें उस शंकराचार्य के द्वारा उल्लेखित निचोड़ सिर्फ उपनिषद का नहीं उपनिषद के साथ साथ श्रुति पुराण वेदों का वेदांत का निचोड़ जोश में आएंगे पाएंगे हम करते हैं तो साधन पंचकम का अपना एक पंडितों ने मंगलाचरण किया है बहुत सुंदर बहुत मीठा मंगलाचरण अनुष्टोपंद में है श्रुति स्मृति पुराण अमलम करुणालय नमा मैं भगवत पादम शंकरम लोक बहुत सरल संस्कृत हिंदी है एकदम शुद्ध हिंदी करके श्रुत स्मृति पुराण आलय <coughs> ये साधन पंचकम क्या है गृहस्थों के लिए साधकों के लिए मानो कि एक आलय है आश्रय है कैसा आश्रय अच्छा है श्रुति का स्मृति का और पुराण का उपनिषद गीता पुराण के अंदर और ब्रह्मसूत्र इत्यादि इन सब का इन सबका आलय है करोड़ालयम यह आलय कैसा है ये मकान कैसा है आश्रय अच्छा कैसा है करोड़ालय ऐसा है कि संसार में थक गए और कुछ अच्छा नहीं लग रहा जिसको सिनेमा बहुत अच्छा लग रहा है टॉकीज में जाकर एक देखा दो देखा तीन देखा बस अब और नहीं अब और नही अच्छा जैसे में घूम के आचार जाना है घर जाना है घर जाना है वो अपने ही घर में जाकर अपने ही बिस्तर पर जाकर विश्राम करना चाहता है तो यह साधन पंचकम ऐसा गृह है ऐसा एक है जो की करूणा कर्म त्रिताप से तापित मनुष्यों को भक्तों को साधकों को करोड़ा प्रदान करता है और में भगवत पादम जिन्होंने इसकी रचना की इस आलय का निर्माण किया जिन्होंने ऐसे भगवत शंकराचार्य के पादों को बारंबार नमाम प्रणम प्रणाम करता हूँ शंकरम लोक शंकरम पहला शंकरम अर्थात आचार्य शंकर और दूसरा लोक शंकरम शंकर अर्थात कल्याणकारी जो कि वास्तव में लोगों के कल्याण के लिए इतना मेहनत करके साधन पंचकम की रचना की तो पहला श्लोक वेदो नित्यम विधीयता तदुदित कर्म स्वुष्ठिता शक्ति हि काम्ये काम्य मतिश्य जताधौ परिधूयताम भव सुखे दोषो अनुसंधीयता आत्मेच्छा विवसीयता निज गृहा निर्गम्यता बहुत सुंदर वर्णन करके वेदों नित्य में बाद में हम विस्तार करेंगे पहला ही पहले चीज गृहस्थों के उद्देश्य से या को के उद्देश्य से जो भगवान आचार्य शंकर कह रहे हैं कि साधकों को वेदों का नित्य अध्ययन वेदो नित्य मधीयता एक बार पढ़ लिया जैसे दुर्गा की पूजा के पहले या बाद में नवरात्रि चल रही है जागरण एक बार जागरण कर ली तो एक बार जागरण करने से नहीं होगा नित्य नित्य वेद रूपी गंगा में स्नान करना पड़ेगा क्यों नित्य क्यों अगर सवाल कोई कर दे क्यों नित्य वाई डेली एक बार क्या नहीं होगा तो उत्तर है फिर रोज नहाना क्यों साल में एक बार नहा लीजिए होली के दिन रोज खाना क्यों विजयादशमी के दिन एक बार खा लीजिए रोज स्कूल कॉलेज या रोज ऑफिस जाना क्यों ने बार बार करना पड़ता एक बार करने से कुछ नहीं होता नित्यम कंटिन्यूसले क्रमाघात न्याय वत एक न्याय है क्रमाघात एक पत्थर को तोड़ने के लिए हथौड़े से अब मारा जा रहा है आघात किया जा रहा है एक दो तीन पिताजी तोड़ रहे हैं अब बेटा गिन रहा है, एक दो तीन चार सवे आघात में वो पत्थर टूटा अब बेटा बोल रहा है कि पिताजी पहले ही तुमने सौवा आघात क्यों नहीं मार दिया तो निन्यानवे तो व्यर्थ से चले गए जैसे निन्यानवे व्यर्थ नहीं गया हरेक का उसमें रिजल्टेंट फोर्स काम में आया नतीजा क्या हुआ सौ बार में वो टूटा हरेक आघात का उसमें अपना अंश है ठीक उसी बात ही आदतों को बदलने के लिए एक बार करने से नहीं होती अंग्रेजी में सबने बचपन में सुनी थी हैबिट्स आर हार्ड टू डाई वाई हार्ड टू डायट्स वी आई टी हैबिट इसको आप हटाइए क्या रह जाएगा एबिट एक हटाइए बिट बी को हटाइए इी को हटाइए आई फिर भी आई नहीं ही जाएगा वाई जिसको केंद्र करके हम लोग अब तक एक आदत बना चुके हैं वो आदत को मिटाना बहुत मुश्किल इसलिए एक बार दो बार करने से नहीं होगा वेदो नित्यम वेद का ज्ञान पाने के लिए नित्य पाठ्य जरूरी है वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान तो उस ज्ञान को पाने के लिए करे रित्य ज्ञान नमुक्ते ज्ञान को प्राप्त किए बगैर मुक्ति संभव ही नहीं तो उस ज्ञान की परिपक्वता को पाने के लिए क्रमाघात न्याय बार बार इसको वेद नित्य नित्य अभिधीयता पाठ करना अभिधीयता अभिपूर्वक अर्थात मिटकुलस ताकि कोई हमको उल्टा तर्क देकर मेरे मन को घुमाना दे मेरे मन में विश्वास पैदा न कर ले इसलिए नित्य एकदम फॉर्म कन्विक्सन के लिए नित्य बहुत श्रद्धा के साथ वेद का पाठ दूसरा साधन के रूप में कह रहे हैं कि तद उदितम कर्मा स्वनुष्ठीयता तत्तम तत्थात उन वेदों में कहे हुए जो कर्म है कृत्य है उन कर्मों को स्व अनुष्ठीयतम अपने अनुष्ठान में लाना पड़ेगा ये नहीं की हमने क्या पढ़ लिया अलग एक परचून के दुकान के गुप्ता जी वे कहीं ऐसा सत्संग में जा रहे थे साझा जाकर रहे सुन लिया साधु महात्मा जी को कहते हुए कि सबके अंदर वो भगवान है गाय के अंदर कुत्ते के अंदर तो व्याख्या करते करते करते करते अपने घर में आकर कर रहे की गाय के अंदर भी तुम भगवान को देखो अब परचून की दुकान थी उनके पुत्र एक दिन देख रहा तो बाहर नमक का डला दुकान के बाहर तक गाय आकर चाटना शुरू कर देती नमक अब वो बेटा तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि कहना तो भगवान आए पिताजी ने कहा था गाय के अंदर भगवान हुआ भगवान आज हमारे दुकान में आ गए और ये नमक की डली चाट रहे वहा हाथ जोड़ के बेटा खड़ा है तब तक पिताजी आए अरे इसको क्या क्या कर रहा है लाठी लेकर गाय को दे मार दे मार दे मार कर गए पिताजी ये क्या कर रहे है ये तो ने कहा की सबके भगवान है गाय के अंदर भगवान है था मर रहा है अरे वो तो सुनने के लिए है वो करने के लिए तो नहीं है तो इस तरह से अगर हम लोग करे तो नहीं होगा क्या कर रहे हैं शंकराचार्य तद उदितम उस वेद पाठ का जो परिणाम है वेद पाठ से जो उदय हो रहा है आपके हमारे आपके जीवन में उस ज्ञान को कर्म सु अनुष्ठीयता हमारे आपके जीवन में दैनंदन जीवन में पालन करना पड़ेगा कह रहे हैं कि चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी बहती पापा च बहती हम लोग का मन या चित्त ऐसे एक नदी है जिसमे उभयतो वाहिनी बहुत धोखा देता है एक अंडर करंट है एक रियल करंट एक अपर करंट अंदर अंदर से ऊपर से तो हम देख रहे हैं कि गंगा दाएं तरफ से बाएं तरफ बहती हुई जा रही मगर अंडर करंट दाएं तरफ से बाएं तरफ आ रही है ये बहुत धोखा देता है हम लोगों को ही हम लोग का मन बहुत धोखा देता है क्यों अनट्रेन्ड माइंड होता है उस तो मन को सुशंसित करने के लिए सुशिक्षित करने के लिए संशोधित करने के लिए वेदो में जो ज्ञान मिलता है हमको क्या ज्ञान मिलता है देखेंगे हम तो उसको जीवन में पालन करना पड़ता है जीवन में पालन करते करते आमूल परिवर्तन हो जाता है भगवान भी गीता में इस बात को सिर्फ मानते नहीं है कह रहे हैं भजते अपिचेत सुदुराचारो भजत अन्य भाक साधु समय व्यवस्थित सुदुराचारी सिर्फ दुराचारी नहीं दुराचारी वो भी अगर मेरे कहे हुए गीता के वचनों को अथवा शास्त्रों के वचनों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दे तो ऐसा सुदूराचारी विसाधु एवं सब मंतव्य उसको विसाधु के रूप में ही तुम जानो क्या क्यों सम्यक व्यवस्थित ऐसा अब उसका मन सम्यक रूप से मुझी में अर्थात ईश्वर में ही व्यवस्थित हो चुका है अब वो मन कहीं भटक नहीं रहा है इसलिए कहने की शास्त्र में जो कही गई है ये मानसिक प्रस्तुति लेकर ही हम लोगो को शास्त्र पाठ करना पड़ेगा क्या ये शास्त्र नित्य जीवन में उतारने के लिए है तीसरी चीज कह रहे कि तेनेश अम अपचिति स्टेप बाय स्टेप, स्टेप स्टेप बाय स्टेप सबका एक सूत्र के साथ तेना ईशस्य ये जो तो जीवन में हमने उस ज्ञान को कर्म का रूप दे दिया सत्यम व धर्म चर स्वाध्याय मा प्रमदित इन सब को जब हमने कर्म का रूप दे दिया बहुत सुंदर एक वेलिडेक्टरी सेशन पाते हैं तैत में कुछ बुष्टमे ब्रह्मचारी लोग रह जाते हैं आश्रम में ज्यादातर ग्रस्त आश्रम में चले जा रहे हैं तो कैसे गृहस्थ जीवन यापन करेंगे इसलिए उन लोगों को कह रहे हैं कि देखो तुम लोग जा रहे हो धर्म के मार्ग से कभी भी विचलित मत हो सत्यम व सत्य को ही पकड़े रहो आज के जमाने में कुसंस्कार हो गया लोग सोचते हैं कि जो लोग सत्य को पकड़े हुए रहते हैं सत्य को पकड़ने से जागतिक उन्नति संभव नहीं है संभव है बिल्कुल संभव है अक्सर बच्चे लोग हम लोग को पूछते हैं जब वेल्यू एजुकेशन के क्लास में हम कभी स्कूल कॉलेजेस वगैरह जाते हैं तो वे लोग बोलते हैं कि वैल्यू की क्या जरूरत मेरे घर के बगल वाले को मैं देखता वो झूठ बोलता है वो घूस देता है घूस लेता है उसके घर में चार चार गाड़िया है कितना आनंद में रहता है वो और मैं झूठ नहीं बोलता मैं सच बोलता हूँ मगर दुखी दुख मेरे जीवन में तो ऐसे बच्चों को हम लोग बोलते है देखो आनंद का परिभाषा तुम बदलो तो जिसको बोल रहे हो कि अब आनंद में है तनिक भी आनंद में नहीं है वो धर्मम चर वो अधर्म में चलते हुए कुछ दिन आपात दृष्टि में वो आप लोग सोच रहे हो कि आनंद में मगर रात में नींद नहीं आती उसको नींद की गोली लेकर तब सोना पड़ता है दो दो नींद की गोलियां लेनी पड़ती है नींद नहीं आती तो इसको आप आनंद बोलोगे और अगर आप ये सोच रहे कि वो सही मार्ग में है तो इसका मतलब यह है कि आप में भी वही दोष है मर्डर और अटेम्प्ट मर्डर इंडियन पेनल कोर्ट में एक ही धारा के अंदर गताता है उसमें साहस है इसलिए वो झूठ बोल रहा उसमें है उसमें साहस है इसलिए घुस ले रहा है घुस दे रहा है आप में साहस नहीं है इसलिए आप घूस नहीं ले पा रहे आप में साहस नहीं है इसलिए घूस नहीं दे पा रहे है मगर आप तो समर्थन कर रहे हैं मतलब मानसिक रूप से आप भी उन्हें दोषो से दोषी हो चुके हैं तो तिर से नहीं चलेगा क्यों आप मनी मनुष्य को समर्थन दे रहे हैं और लेफ्ट हैंड ड्राइव भारतवर्ष में अब राइट हैंड से जा रहे हैं स्पीड से जा रहे हैं अब बोले कि मैं नियम नहीं मानूंगा ठीक है चल लिया कुछ दूर तक चलेंगे मगर एक न एक समय आएगा जब बूम में सामने से आप टक्कर आपकी गाड़ी में लग ही जाएगी कितना बचेंगे आप तो नियम को तोड़ते हुए ज्यादा दिन आप नहीं रह पाएंगे पेपर में देखिए बड़े बड़े आईएएस पीसीएस लोगों की क्या दुर्दशा हो रही है कितने दिन एक दिन एक दिन वो पाप और पारा कहते हैं कि छिपाए है छिप नहीं सकता तो वही कह कि तेने सितम विधि विधि पूर्वक उन कर्मों को करते करते अपिचित ही वे ही अपिचिति पूजा का रूप ले लेते हैं अलग से पूजा कर रहे हैं बहुत अच्छी बात मगर अपिचित ही कब ये शंकराचार्य बोल गए की गृहस्थाश्रम में जो भी काम कर रहे हो ऐसे को भगवान कह रहे हैं कि गीता में मदरपणम मुझको अर्पित कर दो तो ये उन माताओं के लिए है जो लोग सोचते हैं कि अरे कुछ हम तो लोगों को काम है? बोरें, बोरें, से छुट्टी मिलती ही नहीं बोरिंग बोरिंग किचन में सुबह से रात तक किचन अरे किचन में बोरिंग काम नहीं इसमें जरा सा सेवा की भावना आपको लाने पड़ेगी जो काम कर रहे हैं वही सेवा जहां काम कर रहे हैं वही पूजा उन माताओं को अगर बोला जाए कि आप डीएम बन जाइए बन पाएंगे नहीं डीएम बन पाएंगे वो क्षमता नहीं और फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाइए वो नहीं बन पाएंगे प्रिंसिपल तो सबका अलग अलग एक क्षेत्र है तो उनका क्षेत्र वही है उसी क्षेत्र में अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कर्म करते करते विधीयता विधिपूर्वक उसको करते करते अपिचिति वही पूजा का रूप ले लेता है दैनिक व्यवहार को अवरुद्ध कर हिमालय में तपस्या के लिए पलायनवादी होने की जरूरत नहीं है गृहस्थों को जहां पर है जिस काम को कर रहे हैं उसे बस जरा सा सेवा की मानसिकता को लाइए आप और ये भावना मत लाइए चूंकि मेरे साथ दूसरे लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते इसलिए मैं भी उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा ये पशुचरिया हो गई आगे चलकर देखेंगे हम बोले कि आप देखिए आपके चरिया क्या है जड़चरिया है पशुचरिया है भूतचरिया है भूत अर्थात अतीत अतीत को लेकर पकड़े जो लोग बहुत दुखी होते हैं दुख का कारण यही है अतीत को वो लोग छोड़ नहीं पाते है भविष्य को लेकर कोई दुखी नहीं होगा भविष्य को लेकर चिंतित होगा मगर दुखी होगा अतीत को लेकर कल वो तो घट चुका है कल तो चला गया है मगर मैं जाने नहीं दे रहा हूं स्मृति रूप में कल को मैं जकड़ कर पकड़ के रखा इसलिए दुखी दुखी दुखी स्वामी विवेकानंद एक चिट्ठी में लिख रहे हैं कैसे ऐसे दुखियों से सावधान रहो जो लोग के दुख के प्रचार रख होते हैं दूसरा आदमी में दुख नहीं है आप घर से जा रहे बस से बहुत आनंदित हैं ऑफिस में जाएंगे बहुत खुशी खुशी जा रहे हैं ऑफिस में जाते जाते बस में क्या हो क्या आप इतने दुखी हो गए अरे क्या हो गया घर से तो इतना आनंदित निकला था क्या उतना दुखी वाई यू आर मूड हैज बिकम सो ऑफ उत्तर नहीं आपके पास या कभी बहुत दुखी थे अचानक क्या हो गया कि आप सुख आनंद लहर रहे उठ रही हैं कुछ नहीं आपके बगल वाले आदमी का प्रभाव से प्रभावित हो गए उसमें अगर नेगेटिविटी आपसे ज्यादा है तो उससे आप आनंद में जा रहे हैं मगर उसके नकारात्मकता आप में इंडियो मैग्नेटिज्म कैसे आप में आ गए चुंबकत्व शक्ति जैसे विच्छुर होती है उसका दुख आपके अंदर प्रविष्ट हो गए तो आप भी दुखी हो गए आप अगर उनसे ज्यादा आनंदमय हुए होते तो उनका दुख को दूरीभूत करने के लिए आपका अस्तित्व काफी हुआ होता मगर चूंकि उसके मानसिक सोच से आप परिचारित हो गए इसलिए कहीं ना कहीं आपकी शुभ मात्रा उसके अशुभ मात्राओं के तुलना में बहुत कम है उसे परिचालित हो गए उससे तो ये कह रहे हैं कि कुछ श्रेष्ठ सत्यों का जीवन में अवधारण करते हुए कर्म में उतारना ही पूजा स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानव कह रहे हैं भगवान कि अपने कर्म को स्वकर्मणा तम अभ्यर्चा कर्तव्य कर्म सबका अलग अलग है आपका कर्तव्य कर्म मेरा नहीं हो सकता है एक डॉक्टर है हार्ट स्पेशलिस्ट दिल्ली के कल्पना करिए एक विख्यात डॉक्टर है कॉर्डियोलॉजिस्ट उनके घर में एक पहरादार है वॉचमैन तो रात में फोन आई मुख्यमंत्री जी का चेस्ट पेन उठा से न हो दृष्टान्त दे रहे हैं अब चलने लगे गाड़ी निकालकर अब दरवान सोच रहे खरे मैं तो कभी मुख्यमंत्री निवास में जा ही नहीं पाऊंगा डॉक्टर साहब मैं भी आपके साथ चलू आपका ये यह जी सूजी जी लेकर मैं भी चल रहा हूं तो ये वॉचमैन का कर्तव्य कर्म नहीं है अब डॉक्टर साहब ने विकाल दिया चलो अब वॉचमैन भी चलाया डॉक्टर साहब के साथ इस बेचुर घर में चोरी हो गई चोर लोग कहीं से अगल बगल में छिपेते है दूसरे घर में जाने के लिए उसने कहा कर... वा, वाह वॉचमैन तो है नहीं चला गया चलो फिर चलते हैं तो चोर जाकर चला गया तो क्या हुआ चोर उस वॉचमैन ने अपना कर्तव्य कर्म नहीं निभाया कहीं ना कहीं हम भी चूक जाते हैं अपने कर्तव्य कर्मों को निभाना भूल जाते है जो कर्तव्य कर्म हमारा है वो आपका नहीं है जो आपका कर्तव्य कर्म है वो उनका नहीं उनका उनका नहीं सबका अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग कर्तव्य कर्म तो ये कह रहे हैं कि आत्म तुष्टि अपने कर्तव्य कर्म को निभाते निभाते जो आत्म तुष्टि होती है ना यही पूजा का रूप ले लेता है चौथा उपदेश शंकराचार्य ये साधन पंचकम में ये साधन के रूप में हम लोग को करना पड़ेगा कह रहे हैं की काम्य मत ही दिया काम्य कर्म से मति हमारी आपकी बुद्धि को त्यागना पड़ेगा काम्य कर्म अर्थात ये काम मैं क्यों कर रहा हूं विनिमय में मुझको कुछ मिलेगा इसलिए कर्म फल को पहले मैंने आंख लिया कर्म फल हमारे आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है कर्म करना तो हमारे आपके हाथ में है मगर कर्म फल को सामने रखते हुए अगर हम कर्म करें तो वही काम्य कर्म हो गया दसवें का एक इंतहान दिया बच्चे ने बारहवीं का इम्तहान दिया बच्चे ने कॉपी पहुंच गई एग्जामिनर के पास सुबह चावे पी अच्छा के अच्छा नाश्ता किया आलू के पराठे और दही वही पत्नी ने दिया खा के सिगरेट पीते हुए बहुत मूड में है बहुत नंबर देता जा रहा है कुछ गलतियां क्या है चलो बच्चा है अब दोपहर में पत्नी के साथ झगड़ा हो गया हाँ, मूड खराब हो गया खाना खाने के बाद चिड़चिड़े मिजाज से वही अध्यापक जो कुछ बच्चों के छोटे छोटे गलतियों को देखी अनदेखी कर दी और वही नहीं ये गलत है ये गलत है ये गलत है सब काट के, सब काट के, सब काट के, सब काट के बहुत कम नंबर दिए तो क्या हो कर्म में हमारा आपका पूरा पूरा है कर्म फल हमारे आपके हाथ में नहीं है कर्मफल उन बच्चों का कर्म फल वो अच्छा नंबर मिल गया अच्छा मूड साक्ष जमान का और हमारा आपका जब कॉपी गई मूड पत्नी से झगड़ा तो मूड खराब अब कम नंबर मिल गए बहुत कम नंबर तो क्या करेंगे तो इसलिए कर रहे की काम्य मति त्याजाम काम कर्म में मति को सबसे पहले त्याग कर क्या दो दृष्टि है तैरोपरिषद में एक आत्मदृष्टि एक पदार्थ दृष्टि या काम दृष्टि आत्मदृष्टि को अपनाना ही साधन है और पदार्थ दृष्टि को सामने रखते हुए काम करना ये तो बहिर्मुख संसार आसक्त जीव करता है आप लोग संसारी मनुष्य नहीं है आप लोग गृहस्थ हैं तो ये सब के सब मानो की गृहस्थों के लिए कही जा रही है की गृह पूर्वक हूर्वक धातु के प्रत्यय योग से गृहस्थ गृहस्थ का आश्रम है जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम वानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम ठीक वैसे गृहस्थ आश्रम गृह पूर्वक अर्थात गृहोती पकड़कर हा क्या पकड़कर ईश्वरीय सान्निग्ध का आनंद ईश्वरीय आनंद को जानकर समझ कर, उसको उपलब्ध करके जो संसार में स्थित तो अपनी स्थिति लाभ को लाभ करता है वो गृहस्थ है उसके लिए बहुत सारे डूज एंड डोन्ट्स हैं उसमें से एक अन्यतम डूज ये है की काम्य उसको त्यागना गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि काम्या नाम कर्मणाम न्यास संसम कवया विदु कवया ज्ञानी कविगण सिद्ध पुरुष गण विधो कहते हैं की काम्यानाम में ऐसे कर्मों का त्याग जो काम्य कर्म है कामना से आपलुत होकर कर्म को करना ही काम्य कर्म उसका त्याग ही सन्यास हो गया तो आप लोग को कहा जा रहा है कि गृहस्थ सन्यासी गृहस्थ में रहेंगे और कैसे सन्यासी के तरफ काम्य मत मती जा नहीं तो अगर भोगवादी ये काम्य दृष्टि या पदार्थ दृष्टि भी दो प्रकार की है भोग एक भोगवादी एक मोहवादी मोहवादी अर्थात सब समय दुखी दुखी सब कुछ है दुखी जरम में एक आलू का बिजनेस करता था नेपाल समय ताकि रामायण मास को बोला है महाराज बहुत क्षति हो गई अरे क्या क्षति हो, हो गई मार खा गया अच्छा अगले साल कह रहे हिस्बर तो अच्छा हुआ आलू का दाम भाव तो बहुत अच्छा मिला रहे नहीं मिला फायदा हुआ मगर उसको ज्यादा मिला उसको मुझसे ज्यादा क्यों मैंने पहले छोड़ दिया था उसने दो महीने बाद छोड़ा आलू का डिमांड बढ़ गया था बाजार भाव बढ़ गया तो उसको ज्यादा फायदा हुआ अच्छा इसको पिछले इतना फायदा हुआ कि पिछले साल का लॉस मिट गया फिर भी संतुष्टि नहीं क्यों उसको मुझसे ज्यादा फायदा हो गया एक भिखारी कई रुपया क्या रुपये खो गया अच्छा ले एक रुपया अब तो अच्छा ठीक है क्या? अभी भी रो रहा क्या अगर वो रुपया हुआ होता तब तो मेरे पास दो रूपये हो गए होते चले अच्छा एक रुपया अब तो दो रुपए अब तो ठीक खुश नहीं मेरे पास अब तीन रुपये हो गए होते संतुष्टि नहीं है किसी भी तरह संतुष्टि आप कुछ भगवान ने दिया संतुष्टि नहीं ये हो गया मोहवादी और भोगवादी इसको कहा जा रहा है कि तीन प्रकार के जो काम्य कर्म करते हैं केंद्र के न्यायवत छत में बच्चे लोग गेंद खेल रहे हैं छत से गिर गया टुप टुप टुप टुप, टुप करते करते करते करते गेंद एकदम नीचे चला गया सीढ़ी से एक सीढ़ी दो सीढ़ी चार सीढ़ी छह आठ सीढ़ी छलांग लगाते लगाते हैं बच्चे लोग सोचे एक ही तो गेंद अच्छा दो सीढ़ी तो नीचे उतरी चार सीरी तभी तक उठा रहेगे जब तक बच्चे लोग गए एकदम चार मंजिले से नीचे गेंद सीढ़ी से उतर चुका था देखा कि काम वाद काम भोग और कामाचारी में काम कर्म जो लोग करते हैं कामना वासना के चलते जो लोग काम करते हैं गृह का आश्रम के समस्त तो काम वाद कामवादी हो जाते हैं जो, जो मन में वासना कामना का आए, उसी को एक वाक्य का रूप दे दिया बाद में रिपेंटेंस हो रही है गाली दे दी बाद में आ, अनुसोचना हो रही है बोले कामवादी हो गए कामाचारी हो गए मन में जो कामना उठे उसी को आचरण का रूप दे दिया और काम भोगी हो गए मन में जो कामना उठे उसी को भोग का रूप दे दिया दर बस ये तो मुझे पाना है तो पाना ही है करना ही है उसमें कुछ विचार नहीं उन लोगों का तो कहना कैसे करते करते लोग संसार में रहते रहते संसार से जीव न जाने कितने कष्ट उठाना पड़ रहे उन लोगों को और वो उन दुखों को दूसरों के ऊपर मरने का प्रयास कर रहा है वो सोच रहा है कि उसके चलते मुझको ये दुख मिल रहा है आज मेरे जीवन में जो दुख हो रहा है उसके लिए हो रहा है वो अगर ऐसा ना क्या होता ऐसा न कहा होता वो सोच ही नहीं पा रहा है कि हे तुष्य है तवह हेतु का भी हे तो मैं खुद ही हूँ मैं ही अपने दुख का कारण हूँ और काम्य मती रूपी रोग से आक्रांत तो होकर मैं संसार में डूबा जा रहा हूँ वृत्ति सारूप्यम इतर इतर पतंजलि योग सूत्र में कह रहे हैं सादर मनुष्य रोग इतर अर्थात निम्नगामी वृत्तियों के साथ सदा एकात्म अनुभव करते हैं जबकि साधक लोग ब्रह्म काराकारित चित वृत्ति रुदो थी ईश्वर काराकारित ईश्वर ने ये मुझको सौंपा है सब कुछ काम एक बार कलकत्ते में मैं गया सोल्ट लेक में एक सज्जन के घर कुछ सत्संग था तो देख रहा हूं कि ठाकुर घर में जो श्राइन अलग से कमला श्राइन बनाई और वहां पर एक फोटो रंगनाथ जी का लिखा हुआ रंगनाथ जी का फोटो और नीचे उनके चिट्ठे को फेक्सिमिली करके बड़ा करके उनके जो चिट्ठे का इंदराज करके उसको फ्रेमिंग करके लिखा रखा लगा रखा रंगनाथ आनंद जी लिखते हैं मच प्लेज टू नो दैट गॉड एंड ठाकुर हैज अलाउड योर टू स्टे in his room know it for granted that that house belongs to thakur you have only allowed to stay there what you have to do simply is to maintain the sanctity and the spiritual atmosphere environment of that house by holding occasional satsanga in your house dekhiye ye yeah. ho gaya guru aur shishya ka चिट्ठी में लिख के वो बोल रहे हैं कि मैं जान के बहुत प्रसन्नता हुई कि ठाकुर ने अपने मकान में तुमको रहने के लिए अवसर प्रदान किया सब समय ये सोचना की वो ठाकुर का घर है और उस ठाकुर के घर में तुमको सिर्फ ये अलाउ किया गया कि ठीक है ठाकुर के घर में तुम रहो कभी उसको मेरा घर है ये बस सोचो ठाकुर के घर में तुम रह रहे हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा भरसक प्रयास यही है तुम्हारे कि उस घर के पवित्रता को बरकरार रखना पड़ेगा अपने व्यवहारिक जीवन के द्वारा तो है ही बल्कि कैसे बीच बीच में वहाँ पर सत्संग करवाते करवाते वही कह रहे हैं कि क्षिप्त मूड विक्षिप्त और एक केंद्रीय चित्त के पांच अवस्थाएं है क्षिप्त स्केटर्ड मन एकदम विषयों में दुख में एक सरसों की पोटली मनों की खुल गया सरसों चारों तरफ फैल गया विक्षिप्त स्केटर्ड और इस विक्षिप्त मन को लेकर हम पूजा करेंगे इस विक्षिप्त मन को लेकर हम जब ध्यान करेंगे एक बहुत मीठा न्याय है एक ऋषि थे बहुत क्रोधी ऋषि महाभारत में हम पाते हैं बहुत क्रोधी बहुत गुस्सा में बहुत ही गुस्सा क्यों इतना बड़े साधक थे इतना ध्यान भजन इतना समाधिमान पुरुष मगर क्रोध उनका बढ़ता गया क्रोध बढ़ता गया क्रोध बढ़ता गया, क्रोध बढ़ता गया। क्यों पहले उन्होंने अपने क्रोध पर ब्रेक नहीं लगाया दुर्वासा मुने है? तो वह काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य को लेकर अगर कोई साधन भजन करे साधन भजन का अपना एक बल होता है एक चोर या पॉकेट मार गुरु से उसने दीक्षा मंत्र ले ली और कोम जब ध्यान कर रहा है पॉकेट मार भी तो विल बिकम वेरी बिग पिग पॉकेटर एक चोर जब ध्यान पूजा पाठ करते करते अगर अपने वृत्ति को न संशोधित करे बड़ा चोर बन जाएगा वही कह रहे हैं की जैसे जैसे हम लोगों का कामना बढ़ती है अहंकार बढ़ता रहा मैं छोटे मकान में संतुष्ट हो, तो मेरा अहंग भी छोटा है छोटे कार से संतुष्ट हो, अहंग छोटा है बड़ा मकान तो अहंग बड़ा बड़ी कार अहकार में वृद्धि हो गई ये तो कुल एरे लिक्वेसन जैसे जैसे मेरे पजस्व बहुत कॉस्टली चालीस हजार रूपये का मोबाइल मेरे पास आ जाए तो मेरा अहंकार वैसे बढ़ जाएगा तो काम्य कर्म का जो रूट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवर इगो अहंकार ध्याते विषयान पुंश संगसते सुपजायते क्या पुनस साधक जैसे जैसे विषयों का ध्यान करता रहता है हाँ? संगात संजाते काम स्टेप बाई स्टेप करते करते कामना बढ़ती रहेगी काम क्रोध अभी जाए तो क्रोध बढ़ जाएगा क्रोधात भवत सम्मोड़ा इस करते करते प्रणस्यती आखिर में कह रहे तो काम में सबसे पहले ही हम लोग को सीखना पड़ेगा कि काम में कर्म को कामना वासना जड़ित कर्म को दूरी करना और पांचवा तैतुपनिषद से सीख मिलती है कि पापौधा परिधुयता पाप के समुदाय को परिधुयता मरता या तो धो डालो नहीं तो जैसे रजाई या गद्दा बहुत तो रुई अगर जम जाए तो घर में आते हैं ना बोले के रुई से पटर पटर पटर पटर की आवाज होती रहती है वो सब तुनते रहते रुई एकदम हल्का होता जाता है तुनू रे, तुनु रे तुन क्या बोलते उसको वो दोनों रे, तुनु रे, तुनु रे तुनु तो हल्का होता रहता है रोई तो कह रहे की परिधूयता पाप पौधा। ऐसा समस्त कर्म जिससे कि मेरे मन में तने तनिक भी पाप का उदय हो जाए दूसरे के चीज अगर हम अपने जीवन में ना होता रहे स्कूल का अध्यापक हर रोज अपने बच्चे को सिखाते हैं बिना बोले दूसरे का चीज लेना चोरी कहलाती है, है। बमे छोटी की मात्रा न में आ की मात्रा बिना बमे ओ की मात्रा न में आ की मात्रा बिना बोले दूसरे के अब उनके पत्नी ने एक दिन बोल दिया क्या मैं आपको रोज रोज कहती है आप सुनते ही नहीं है बच्चा बड़ा हो गया कॉपी पेंसिल ले आ है उसको लिखना है लिखना से आठ ठीक ठीक स्कूल में गए जब हेडमास्टर नहीं है टॉयलेट गए हुए हैं अलमारी खुली हुई है ताला नहीं है तो वहाँ से दो कॉपी और दो पेंसिल ले लिया अपने बैग में रख लिया और घर आके कर रहे पत्नी को लो आज तुम्हारे बेटे के लिए ले आप तो खुश अब फिर से चाय पी के बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दे बिना बोले दूसरा का चीज लेना चोरी कहलाता है तो क्या वो जान रहे हैं मगर अपने जीवन में उतार नहीं रहे हैं इसलिए बच्चे पर भी वो शिक्षा कोई काम नहीं करेगी इसलिए ऐसा कोई भी चीज जिसको हम जानते हैं किससे हमारी आसक्ति बढ़ेगी दुख बढ़ेगा पाप बढ़ेगा ये कैटेगरी पाप के अंतर्गत पाप के कैटेगरी में मैं काम कर रहा हूँ तो अपने आप को बचाना होगा कह रहे हैं कि ईश्वर की तरफ जब तक हम आत्मा की तरफ कैसे कस्मात कृत्य में सुधार कैसे लाएंगे प्रतिबोध विदित प्रतिबोध बोध अर्थात जानना प्रतिबोध अर्थात बोध विषय का ज्ञान जब हमारा मन विषय की तरफ भाग रहा है बोध विषय का ज्ञान हो रहा है प्रतिबोध जब विषयों से मन वापस आत्मा की तरफ आ प्रतिबोध मन विषय की तरफ गया सोचा कि बहुत आनंद है कोई ऐसा सुख नहीं जिसने इसने के दुख का रूप न लिया हो कोई ऐसा जीवन में आनंद नहीं जो कि निरानंद में बदल न चुका हो आज अगर आप सब 30, 40, 50, 60, 70 वर्ष के उम्र में रुक जाए और अपने अतीत की तरफ एक बार देखें कि जब जब जहां जहां मैंने सुख को देकर मैं भागा था क्या मुझको सुख मिला जहां जहां आनंद की कल्पना करके मैं दौड़ा था क्या मुझको आनंद मिली नहीं मिला तो कह रहे कि बस आदमी को कुछ करने की जरूरत नहीं उसकी स्मृति को रख ले मात्र उसकी स्मृति की जहां जहां मैंने सुख देखा सुख नहीं जहां जहां आनंद का खोज किया आनंद नहीं उसे स्वतः सिद्ध विवेक पैदा हो जाएगा वैराग्य हो जाएगी विषयों के प्रति तब प्रतिबोध हो जाएगा पहले बोध अर्थात विषयों में मैं सुख देख रहा हूं भाग रहा हूं इसी को कहते हैं राधा न्याय है। बहुत मीठा न्याय है राधा न्याय कंसेप्ट ऑफ राधा बहुत सुंदर है राधा कुछ नहीं राधा एक तत्व है धारा गंगा जी बहते हुए चले आ रही है गोमुख से ये धारा गंगा की धारा बह रही है अपने केंद्र से दूर चली जा रही है धारा और जब यही अगर दूसरे ओर से वापस आ जाए तो वही राधा बन जाएगी धारा धारा धारा धारा धारा बोलते बोलते राधा अर्थात तो मनुष्य जब अपने स्वरूप से दूर भागता है तब तो वो धारा कहलाया और जब हम अपने स्वरूप के तरफ आना शुरू कर देंगे वही राधा तत्व कहलाए जितना भी भागवत में आप देखेंगे नृत्य की बात राधा कभी कृष्ण से दूर नहीं उनकी सखिया विशाखा ललिता वे सब घेर के दूर नृत्य कर रही नौ के नौ सखिया दूर है मगर राधा रूपी जीवात्मा कृष्ण रूपी परमात्मा को छोड़ कर नहीं वो केंद्र में है बाद, बाद के सखियां दूर है दूर से जब वो लोग नाचते नास्ते ना आ रही हैं मानो कि वो राधा बन गई नाचते नाश्ते दूर चले जा रहे हैं वही धारा बनकर दूर चले जा रहे हैं तो हम सब धारा में बहे चले जा रहे धारा में बहे चले जा रहे किसके धारा में काम में या कामना वासना के कर्म के धारा में बहे चले जा रहे है इसलिए बोलना कि प्रतिबोध विदितम पापो परिधूयता जब हम प्रतिबोध विदित हो जाएंगे तब झुकाव हम लोग का ईश्वर की तरफ हो जाएगा आत्मा की तरफ हो जाएगा तब और धारा में हम नहीं बहेंगे तब राधा के तत्व में हम अपने आप को परिगण्य कर पाएंगे इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में बोल रहे हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेशु शु कश्चित यतति सिद्ध है यतताम अपित वेत्यमा तत्वत हजारो हजारों हजारों मनुष्य में दो एक लोग ही यत्नशील होते हैं बाद बाकी से भोगवादी दृश्य दृश्य साफ भोगवादी आत्म केंद्रित दो एक ही होते हैं और ऐसे यत्नशील सैकड़ों में दो एक ही मुझको अंत पा सकते हैं क्या राधा को धारा को त्यागना पड़ेगा सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि हम धारा में बढ़े चले जा रहे हैं हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम जेल में कारागार में आबद्ध है कारागार में भी वो सोचते देहरादून में हम लोग जाते थे एक तीस साल बाद छुट्टी मिल गई और वो जेल से जाए ना कारागार ही के अंदर इर्द गिर्द घूमता रहे कारागार ही में वो छुटकारा मिल गई संसार में वो जा नहीं पा रहा है तीस साल के उस कारागार जीवन को उसने अपना स्वतः सिद्ध जीवन सोच लिया तो जेलर से आपने उनको मालिक का काम दिया जे, जे, जेलर जेल का खाना वाना खा रहा अंदर ही वो रह रहा है सोचिए वो अबद्धता को ही वो सोच रहे कि यही मेरा मुक्ति अवस्था तो हम लोगों की भी हालत वही है हम सब गृहस्थ लोग सोच रहे कि बहुत आनंद है यहाँ पर पर कारागार में अबद्ध हैं धारा में बहे चले जा रहे हैं ये भावना ही हम लोग में नहीं आ रही है की भूल हम लोग जीवन में फिर से ना दोहर ना दोह है आदमी गलती जीवन में एक बार ही करता है दो बार गलती नहीं करता है गलती अर्थात अज्ञान में जो उससे हो गई बस एक बार ही दोबारा अगर करा है वो जानबूझ के कर रहा है वो गलती नहीं हुई इसकी गलती एक बार ही करेगा दोबारा जब कर रहा है तो उसको लत पड़ चुकी है उसको आनंद मिल रहा है वो काम करने में तो परिधूयता ऐसा कर्म कम लोगों को अपने चरित्र से धोना पड़ेगा छठा साधन कह रहे हैं भवसुखे दोष अनुसंधी संसार के सुख में दुख को अनुसंधान करना पड़ेगा मछली बिचारी का कोई दोष नहीं मछली कांटे को देख नहीं पा रही वो आटे को देख रही है आटे को देखकर वो निगल गई मछली बिचारी क्या उसमें विवेक करने की बुद्धि नहीं है हा? आटे को निगल गई पर कांटे में फस गई हम लोग भी उसी तरह हम लोग में तो विवेकशील हम लोग है विवेकवान हम लोग है तो भवो सुखी जितने भी सांसारिक सुख है सब में दोष अनुवेशन करना भव सुखे दोष अनुसंधी कोई भी ऐसा सुख नहीं जो दुख में परिवर्तित न हुआ वो समय विवेकानंद लिखते हैं की नाचते नास्ते, नास्ते सुख मनुष्य के जीवन में आता है और नाचते नास्ते, नास्ते सुख चला भी जाता है क्या कर गया कांटे का मुकुट मनुष्य को पहना कर चला गया और सुख चला गया कांटे का मुकुट पहने हुए आदमी बैठा सोच रहा कि फिर से सुख आएगा मेरे जीवन में फिर से सुख आएगा फिर से सुख आएगा यही सोच कर वो बैठा कि मैं सुख में था घोर तामस से तो ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा भोग नहीं भोगे रोग भयम कितना भोग करेंगे कितना रसगुल्ला खाएंगे कितना गुलाब जामुन खाएंगे एक भक्त है बहुत मस्त है मजा किया है वो कहते हैं अगर कोई गुलाब जामुन को ना कह देना बहुत दुख लगता है क्यों सोचता महापुरुष के प्रति अन्याय हो रहा है तो गुलाब जामुन को ना नहीं करना चाहिए और हम लोग का पेट भी पंजाबी पेट है जर्मन एकदम इंजन है जो खाएंगे लक्कड़ हजम पत्थर हजम मगर कब तक जब तक सुगर न होए तो भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम माने दैन्य भयम भर्ती राग्य राग शतकमे कह रहे रूपे जराया भयम बले खर भयम काय कृतांता भयम सर्वम वस्तु भयान्वितम भूविण वैराग्यमेवा वैराग्य त्यागे भयम त्याग त्याग जो कल हम लोग कह रहे थे त्याग करने की अखंड आनंद जी को सबको सिखा रहे हैं तो उनको भी सिखा रहे हैं त्याग हम लोग एक भोग में रस है भोग के रस को ही हम जानते हैं मगर उससे कहीं अधिक रस अधिक आनंद त्याग में कभी आपने अनुभव जरूर किया होगा कभी किसी को दिया आपने वो आनंद उसके चेहरे पर वो खा रहा है तृप्ति वो आनंद देखकर ही आपको और अधिक आनंद होगा तो त्याग का आनंद कहीं भोग के आनंद से ज्यादा होता है इसलिए वो कह रहे हैं कि त्याग ही हमारे जीवन का तब स्वाभाविक मार्ग बन जाता है उसे पथ का नाम त्यागा शांतिम अनंतरम त्याग में ही अनंतर शांति है तब विचार विवेक वैराग्य अंत में मोक्ष का मार्ग सुगमता से हम प्राप्त कर लेते हैं और प्रथम श्लोक की अंतिम पंक्ति है आत्मेच्छा विवशीयता एक शुभेच्छा जगनी चाहिए आप लोग के अंदर जैसे शुभेच्छा हो गई तो जैसे गृहस्थ के उद्देश्य से जो लोग तिरपुण में गुरु के पास से संसार में वापस चले जा रहे हैं उन लोगों को कह रहे हैं कि सब समय मन में भूख रखो परमात्मा को ईश्वर को जानने की भूख कभी न मिटे डिससेटिस्फेक्शन इटर्नल कंपेनियन में ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं भक्तों के उद्देश्य से सब समय मन में ईश्वर के प्रति एक डिससेटिस्फेक्शन रहना चाहिए स्वामी तुरानंद जी का बहुत प्रिय था कई भक्तों का गृहस्थ लोग बोले कि महाराज कुछ उपदेश दीजिए कि आप उपदेश दो बस न तद दिन हम दुर्दिन मेगा छन्नम नो दिन दुर्दिन नहीं है जिस दिन आदि तूफान झंझावात हो गई हो दुर्दिन तो वह है तुम लोगों के जीवन में जिस दिन हरी कथा नहीं हुई जिस दिन ईश्वर के अनुचिंतन अनुध्यान नहीं हुआ उसको दूर दिन समझो तो कह रहे हैं कि आत्मेच्छा ये शुभेच्छा आप लोग इजिली यू कूड है टीवी सीरियल तो टीवी सीरियल अगर कहीं जा सकते तो नहीं इतने दूर से यहां पर आए आप लोग तो पहले हो गए शुभेच्छा मन में शुभेच्छा जगी सत्संग करने की आश्रम जाएंगे शुभेच्छा शुभेच्छा के बाद हो गई विचारणा जो आप सुनेंगे उसमें विचरण करना पड़ेगा मानसिक उस मार्ग में विचरण करना हो गया साधना का दूसरा सोपान विचारणा तीसरा हो जाएगा तनुमानसा मन अस्त पहले इतने विषयों पर आप विचलित हो जाया करते थे अब वो फोकस छोटा होता जा रहा छोटा होता जा रहा है छोटा होता जा रहा है अब विचलन का वो कम हो जा रहा है तो पहले ऑफिस से आते आने के साथ ही साथ अगर चाय न मिले तो आप क्रोधित हो जाया करते थे मगर आप क्रोधित नहीं हो रहे अब आप खुद चाय बना रहे हैं बल्कि उनको चाय दे भी रहे हैं आप क्यों शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा सत्वापत्ति असत्वापत्ति ब्रह्मविद ब्रह्म विद्वर ब्रह्म विद्वरी ब्रह्म विद्वरिष्ठान ये स्टेप बाय स्टेप हो गई कि इस तरह से होते होते जो आप सुनेंगे शुभेच्छा वही करे आत्मरिचा विवसियत बहुत सुंदर तत्व परिषद के एक तीन श्लोकों को उन्होंने शंकराचार्य ने आप लोगों के लिए बस इतना छोटे से सूत्रकार में उन्होंने कह दिया इसमें आम वृक्ष रे मैं इस शरीर रूपी वृक्ष का मालिक हूँ फिर तो कह रहे हैं कि कीर्ति पृष्ठम गिरे पर्वत का शिखर कैसे मेरी कीर्ति है अर्थात मेरे द्वारा ऐसे कोई भी काम नहीं हुआ है जिससे कि लोग मेरा अपमान कर सकें या एक अंगुली उधर दिखा सकें उसने ऐसा किया है कोई कुछ नहीं बोल सकेगा कीर्ति खरा कि यह कोई अहंकार की बात नहीं है सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान इस भाव को लेते लेते मरेंगे जिंदगी में कभी भी मैंने मुझसे कुछ गलती नहीं हुई है आम वृक्षश रे कीर्ति पृष्ठम गिरा तो कह रहे हैं कि ये भक्त का ये लक्षण है कि नहीं नहीं मैंने उनका नाम पाया है मेरे द्वारा ऐसा अनुचित कार्य तो कभी संभव हो ही नहीं सकता ऐसा नीच तो मैं कभी हो ही नहीं सकता सुअमृतम सुमेधा अमृत अक्षित सुअमृतम अस्म मेरे अंदर विष नहीं है मेरे अंदर परमात्मा रूपी सुअमृत ऐसा अमृत जो कि विष को भी अमृत में परिवर्तित कर सके तुपनिषद में एक सुमेधा मैं मेधा संपन्न हूं मैं डल नहीं हूं कोई बार बार पूछा क्या एबसेंट माइंडेड मैं नहीं हो अलर्टनेस एवेकंड मेरे जो एकदम अलर्ट हूं मैं सुमेधा अमृता, अक्षित अक्षित अर्थात मेरा क्षयहीन हूं मैं अमृत भयहीन हूं भयहीन कोई डर नहीं है मुझमें किसका डर किसका डर अरे मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा कोई भी कर्म मैंने ऐसा नहीं किया है जिसके चलते में यह हो गया कि अभय दैवी संपद गीता में सोलह अध्याय में भगवान कह रहे हैं दैवी आसुरी संपद में ये संपद अर्थात रुपये पैसे संपद संपद एज सच सम यूटिलाइज नहीं कर सकते बहुत भूख लगी आपको बहुत भूख लगी दस हजार रुपए आपके जेब में भी हैं मगर दूर दूर तक तो कोई होटल नहीं मिल रहा खाना खाने का नजर नहीं है तो दस हजार के नोट को आप चबा चबा कर आपका भूख मिटाएंगे प्यास से आप छटपटा रहे हैं दस हजार रूपये है मगर पानी नहीं है रेगिस्तान में तो क्या दस हजार रूपये को अब चबाकर प्यास मिटाएंगे नहीं ये मुद्रा है संपद विनिमय सापेक्ष तो जो संपदा हमारे आपके अंदर है उसे हम या तो दैवीय गुण खरीद सकते हैं नहीं तो आश्चर्य गुण खरीद सकते हैं दैवीय गुण में पहला ही अभयम कह रहे हैं की इसमें तैत्रोपनिषद में गृहस्थों को जो लोग त्याग संसार में प्रवेश करने जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि अमृतम अक्षिता मैं अभय हूँ मैं मृत्युहीन हूँ क्षयहीन हूँ ये दसमो अनुवाद तैतृपनिषद के इस श्लोक को बारंबार आवृत्ति करने के लिए शंकराचार्य कह रहे हैं अपने भाष्य में कि गृहस्थों को कि अहम वृक्षश्य रेरी व दसम प्रथम खंड के दसम अनुवाद को सुबह बार बार अगर कोई आवृत्ति करता रहे तो उसके मन में पॉजिटिविटी आएगी ही आएगी इट सो तो रैशनल इसका जाप करना पड़ेगा हम लोग तो जब करते हैं नई अंधविश्वास नहीं है मानो कि ये संपदा का मोबिलाइजेशन है हर एक मनुष्य के अंदर कृष्ण भी है कंस भी है हर एक मनुष्य के अंदर राम भी है रावण भी है तो जिसका आप ज्यादा मनन करेंगे जिसका ज्यादा मनन करेंगे वही वह डेवलप हो जाएगी कोई है बस बाईसअप मसल का एक्सरसाइज कर रहा है तो ट्राइसेप उसका डेवलप नहीं होंगे बाईस मसल उसके फूल जाएंगे अपर साइड का एक्सरसाइज करा लोअर नहीं तो लोअर एकदम ही हो रहेगा गाय के पैर की तरह मगर अपर एकदम ऐसा हो जाएगा बट उन उसके ऐसे तो कह रहे है कि ये जब करना अर्थात हम अपने इष्ट देव का नाम बार बार जब कर रहे हैं बार बार जब कर रहे हैं बार बार जब कर अर्थात संभावना में अपने ही अस्तित्व का अपने चरित्र में कहीं ना कहीं उसका विकास घट रहा है राम राम इंग्लिश में हेलो गुड मॉर्निंग करने में वो मजा नहीं है जो राम राम करने में राम राम में झुक रहे हैं सामने झुकना कोई ऐसा कर, राम राम रा, ऐसा करके नहीं करता अहंकार में सिनातान के नमस्कार ऐसा नहीं करता है नमस्कार करने के लिए झुक जाता है झुकना बड़ों के सामने झुकना झुकने का ही अर्थ है अहंग भाव का तिरोध्यान होना इसलिए नतमस्तक तो होना और राम राम कहना अर्थात राम के अंश को रिवाइव करना गुड मॉर्निंग अच्छा प्रभात अच्छा सबेरा मैं वो चीज नहीं है हम लोगों का ट्रेडिशन कल्चर नहीं है हम के कल्चर में राम राम राधे राधे राधे श्याम किसी ईश्वर के नाम को लेकर तो इसमें क्या हो गया कि ये और अंतिम पहला श्लोक का है कि निज गृहहा ऊर्णम विनिरतम हमने जो गलती से इस शरीर को अपना गृह मान लिया है ये शरीर ही मेरा गृह है देहा देह न चरती देहा चरेती देहा चरती ये फर्स्ट स्टेज है गृहस्थी को ऊपर उठते उठते पहले कहां से अपनी यात्रा को शुरू करेगा देहा देहचारी हम सब है क्या हम देह में ही विचरण कर रहे हैं देह के साथ विचरण कर रहे हैं देह के लिए विचरण कर रहे हैं एक चिड़िया सुबह से कबूतर सुबह से एकदम पेड़ से उठाने की वहां पर आके खाना खाने दिन भर देख रहे कि कौन कहा मक्का या गेहूं का दाना फेंक रहे है गाय कुत्ता बंदर से लोग देहचारी तो हम भी क्या उसी कैटेगरी में पड़ गए नहीं हम लोग जरा उन्नत है कर्मचारी ये कर्मचारी अर्थात सर्वेंट या मिनियल ग्रुप नहीं विवेक के द्वारा विचार के द्वारा कर्म करना कर्मे न चलते थे कर्म आचर थे कर्म ही व चरित कर्म में रहना कर्म के साथ रहना कर्म के लिए जीना मगर ऋषि फिर चता रहे हैं कर्म अगर करें तो उसमें फ्रिक्शन है तनाव है उष्मा है तो इसलिए एक लुब्लिकेंट चाहिए क्या लुब्लिकेंट है भाव भाव आचार्य जो काम कर रहे हैं यही करेंगे जरा सा भाव लेकर करें नथिंग स्पेशल यूर सपोज टू डू ओनली आउटलुक इज रिक्वायर्ड बेडली फॉर चेंजिंग दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा जरा सेवा की भावना से इसी काम को करिए ये भावचारी हो गया मगर फिर चेता रहे हैं इट्स गुड टू बॉर्न एन अ चोर्च बट नोट टू डाई एन एट सौ कह रहे हैं भाव में रहना तो ठीक है भाव में न चलेती भाव व चलेती भाव ही वो चलेती भाव में रहना भाव के साथ रहना भाव में रहना तो ठीक है मगर आदमी भावुक बन जाएगा सेंटिमेंटल हो जाएगा भावचारी से और ऊपर उठना पड़ेगा तत्वचारी तत्व मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान कलाप ठाकुर करिए चरम तत्व हो गए एक एक दिन जा रहा हमारे जीवन से एक एक दिन जा रहा है काल चरैया चुक रही निश्चित दिन आयु खेत हम लोग के आयु रूपी खेत से एक एक दिन रूपी बीज को काल रूपी चरैया चुकती जा रही है चुकती जा रही है तो हम लोगों का तत्व प्राप्ति का क्या हुआ जब तत्वचारी में हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे तब भगवतचारी या ब्रह्मचारी तब हमारी चरिया हो जाएगी भगवान की चर्या भगवतचर्या तो वही कह रहे हैं कि निज गृहा अपने गृह को तोड़कर ठाकुर भी कह रहे हैं उदाहरण दे रहे हैं कि ककून रेशम कीट अपने लाला सपना ही जाला बनाता जा रहा अपने ही चारो तरफ बनाते बनाते सफ के सर, नहीं ले पा रहा है मर जा रहा है हम लोग भी अहम मम की भावना से ताना और बाना अहम मम से इस तरह से अपने अस्तित्व को घेर लिए है कि यही दुख का कारण हो जाता है अस्मात् इदम अग्रासित अस्मात् एकदम अग्रासित सद्वे है कि सबसे पहले इस सृष्टि के पहले कुछ नहीं था असत सत बोल के कुछ नहीं अर्थात अस्तित्व संपन्न कुछ नहीं था ते तो सत जाय उससे उससे सत्यर्थात नाम रूप का जन्म हुआ तदा आत्मा नम स्वयं अकुर्वीत नाम रूप में आत्मा को पदार्थ का पांच अर्थ है पदस्य अर्थ है तो पदार्थ अस्थिभा नाम और रूप ये नाम और रूप ये जड़ है और अस्थि भाति प्रिय हमारे आप के सबके अस्तित्व में एक अस्थि है हम है यही बींग एस्पेक्ट हो गई हम हैं, हैं, हैं, ईश्वर है ईश्वर प्राप्त किया जा सकता है यह हो गई इति वाचक मानसिकता जो ईश्वर पर विश्वास करता है वास्तविक है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता वह नास्तिक ऐसी बात नहीं है जो ईश्वर के व्यवस्था को मान लेता है वास्तविक हो गया मेरे लिए इसी में कल्याण है, ऐसी में भलाई है इसीलिए मैं भगवान ने ऐसा नियम किया है नहीं तो परम कारण की ईश्वर कभी मेरे लिए ऐसा नहीं करते ऐसा सोच को दृढ़ता से पकड़ना ये कहना की विनिर्गम्यता इसे को स्वामी विवेकानंद आल सिंह को कह रहे हैं व्हाट आई वांट रिपीटेडली टू टेल यू इज नथिंग इज बट टच ऑफ इन्फिनेटी अनंत का स्पर्श क्या वो तुम समझ नहीं पा रहे हो मेरे बात को मैं बार बार तुमको यही बोलना चाह रहा हूं तो यही हो गई कि शरीर रूपे खंडित खंड से हमको बाहर निकलना पड़ेगा और अनंत के साथ एकत्र अनुभव होना पड़ेगा तो आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी तो जरा पहला होगा तो कल दो श्लोक और पर्स दो श्लोक समाप्त करके हम इस साधन पंचकम के माध्यम से पूरा तत्व पुनः समाप्त करेंगे तो यही ओम शांते शांते शांते ते शान ते हरे ओम तत्सत श्री राम कृष्ण पणमस्त